हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तत्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति में रंथस्वामी प्रभुपात से पाठ करते हैं द्वितीय अध्याय जिसका नाम है गीता का सार श्लोक संख्या चौदह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पुत्र अर्जुन सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सादी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है भारतवंशी वे से उत्पन होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अभिचाव भाव से उनको सहन करना सीखे तो इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को और आज उनके द्वारा हमको पूरा मानव समाज को विशेषकर पुण्यशाली भक्तजनों को इस व्यवहारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि शीतकाल में ठंडी पड़ते उसको सहना पड़ेगा और गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ते हैं उसको भी सहना पड़ेगा तो इस प्रकार सबके जीवन में पूर्व जन्मों का और दोनों सहना पड़ेगा यदि हम बहुत सुख में उठे सुख का मतलब भौतिक सुख का मतलब क्या है जन्म ईश्वरी या ये भौतिक सुख के चार मुख्य विषय है जन्म मतलब उच्च स्थिति में या उच्च खू में जन्म लेना है ऐश्वर्य धनवान होना शूत्र बुद्धिमान और शिक्षित होना और श्री रूप संघाव्य तो जिनके पास ये सब है सो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में पुण्य कारण किया है और इसलिए इस जानना में सुविधा मिलते है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए और जो व्यक्ति अधिक मिलते है तो समझना चाहिए कि उसका पूर्व जाना में कुछ पाप किया है और इसलिए ऐसा पाप फाव भोगना पड़ता है तो सुख और दुख सबके जीवन में है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी है और ऐसा कोई व्यक्ति भी जो सदैव दुखी और एक विचार है कि भौतिक सुख जो है वो वास्तव सुख तो नहीं है क्योंकि तो वा, वास्तव सुख कृष्ण प्रेम आनंद होते हैं, आध्यात्मिक सुख जिसमें एक दुख का कण भी नहीं है वो पूर्ण सुख है विपुल सुख शुद्ध सुख वास्तव सुख क्या है कृष्ण सेवा भावना होने से ऐसी होना चाहिए कि मैं का दास हूं कृष्ण भगवान है उनका सुख के लिए मेरा सब कुछ करना है जिससे कृष्ण प्रसन्न होगे मैं सब कुछ करता हूं और यदि हम उस प्रकार प्रयास करेंगे यद करोशी यदाशनासी यजुशि तदाश यी कौन तुरुष वर्पणम श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो सब कुछ जो तुम खाते हो यदि तपस्या कहते हो यदि दान देते हो तो सब कुछ मुझको अर्पण करो यदि हम इस प्रकार जीवन बीतेंगे तो हम सदैव सुखी रहेंगे और भौतिक सुख जो है जो धन स्त्री संगति इत्यादि से आते हैं वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है परंतु हम सब जो बद्ध जीव है मूर्ख है हम उस तथा कथित सुख को सुख बोलते हैं। तो सबके जीवन में कुछ सुख होते कुछ दुख होते कुछ लोग तो विशाल भौतिक सुख मिलते हैं। और कुछ लोग विशाल भौतिक दुख में विशाल भौतिक सुख क्या है कुछ नहीं है सुख कृष्ण तो सबका जीवन नहीं ऐसा होते ऐसा है।, है कि एक व्यक्ति तो धनवान के घर में जन्म लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद काल का क्रम काल का प्रभाव से वो व्यक्ति जो जन्म से धनी था तो सब थाई से पैसे ऐसे दायरो से किस्मत से, से, से तो हार जाते हैं और वो धनी व्यक्ति जो था अभी दरिद्र है और ऐसे कभी भी होते है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब था तो अचानक बहुत बड़ा लॉटरी मिलते क्रॉप आती उससे कौड़ रुपया मिलते और ऐसा बड़ा आदमी बन जाते तो ऐसे ही ऐसा होता है जो आज छोटे हैं काउ बड़ा हो सकते हैं, आज का और आज का राजा काउ का खुद भी हो सकते हैं। और काल का कुत्ता आज का कुत्ता काल का राजा ऐसे हो सकते तो भगवान श्री कृष्ण यही सलाह देते तो जो भी अवस्था में तुम हो तो उसमें समता रखना चाहिए समभाव रखना चाहिए समझना चाहिए कि सुख और दुख जो आते हैं जाते हैं वो सब नाटक जैसे हैं। मेरा मैं आत्मा हूं मैं आध्यात्मिक हूं मेरा वास्तव संबंध कृष्ण के साथ है। सुख और दुख जो आते है उससे विचलित नहीं होना चाहिए यदि हम बहुत फैसला मिलते हैं तो उससे ज्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए समझना चाहिए कि वो से मेरा लाभ क्या है जो बड़े बड़े धनी है और जो गरीब है तो दोनों कितना दो तीन रोटी खाते हैं सो so, शायद धनी आदमी वो रोटी पर थोड़ा घी डालते हैं और गरीब आदमी तो सूखी रोटी खाते हैं लेकिन दोनों का सुख एक ही एक ही होते हैं धनी आदमी तो विशाल एयर कंडीशन पैलेस में सोते जाते और खुद तो रास्ते में सोते हैं और सोना का समय दोनों का सुख एक ही होते दास समय और खुदा का सुख उधानी आदमी से बहुत ज्यादा होते है क्योंकि धनी आदमी तो अचानक महीने में मिलते तो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो मैं इतना सा पैसा इन्वेस्ट किया था ऐसे बहुत तनाव होते है और कुत्ते का कुछ तैनात नहीं और नहीं जानते क्या हो कहा से भोजन मिलेगा लगेगा परंतु तो उसकी कोई चिंता नहीं है तो इसका मतलब क्या है मनुष्य कुत्ता होना अच्छा हो नहीं अच्छा हो कृष्ण का भक्त होना कृष्ण भक्ति में नहीं क्या सुखी होगा धनी होगा मैं क्रोपति बन जाऊंगा ऐसे चिंतन कुछ भी नहीं हो कृष्ण भक्तों गीता का वाचन में पात्रम भसा। पात्र जैसे है तो का जव में है लेकिन उसका संस्पर्श नहीं है जव के साथ यदि एक बुन जव पत्र पर धावना है तो नहीं रहता तो इसलिए ये उदाहरण है भागवत गीता में कि कृष्ण की भक्तों भौतिक संसार में रहते हैं और उनका धर्म पालन करते हैं जैसे अर्जुन क्षत्रिय थे और उनके लिए एक क्षत्रिय धर्म युद्ध करना पड़ना पड़ता था तो ऐसे कृष्ण भक्तों उनका कर्तव्य कहते हैं ऐसे ही खाया कहते है परंतु वही जानते है कि मेरा वास्तव संबंध नहीं है इस पौतिक संस्था के साथ मेरा संबंध है कृष्ण के साथ शुभ भक्तों निश्चिंता होते कोई चिंता नहीं बहुत लोग ऐसे तो होते नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम लेकिन हम समझते है कि सब लोग का प्रॉब्लम है कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझको कहते है तो ऐसे लोग को मैं बहुत आप बहुत भाग्यवान है तो खाली एक प्रॉब्लम है तो और सब लोग का प्रॉब्लम है और वास्तव में हमारा खाली एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि हम नहीं जानते या स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं और यही प्रॉब्लम से और सभी समस्याओं की उत्पत्ति है सभी समस्याओं का समाधान होते है इस गीता प्राप्त करने से भगवगीता खाली सात सौ श्लोक है और इसका सार अंश हम दो तीन शब्दों में कह सकते कि श्री कृष्ण भगवान है वे प्रभु है और हम छुट सामान्य जीव आत्मा है हमारा धर्म है हमारा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना यदि हम करेंगे हम सुखी होंगे यदि हम नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे यदि हम करेंगे कृष्ण की भक्ति हम कृष्ण के पास जाएंगे कृष्ण का धाम कौलोक धाम वहां पर हम चिरकाल में परम विशाल सुख कृष्ण प्रेम आनंद में रहेंगे और यदि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं तो कुनरापी जाना एक दिन एक बार हम राजा होगे दूसरी बार दूसरे जाना में हम खुत होंगे कीट क्रीमी, पैर पक्षी मनुष्य नारी तो ऐसे काल चक्र संसार चक्र चलते रहते इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तो सहन करो जो भी होते हैं यदि ज्यादा गर्मी होते हैं, तो सहन करो यदि ज्यादा शीत होते सहन करो जो भी स्थिति में हो हरि कृष्ण कहो और सुखी रहो यही परम सलाह है सब के लिए समय कृतवा बार बार श्री कृष्ण यही बात कहते भगवगी में क्योंकि बोलना सहज लेकिन वास्तव जीवन में ऐसी भावना लाना कठिन है यदि हम दाग लगते दाग में दर्द होते हैं तो समझना कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं कठिन होते है। क्योंकि दर्द होते हैं हम सब जानते हैं सब का छूते कभी कभी होते तो उससे बड़ा दर्द सिर दर्द होते कितने अंगों में दर्द और फीट में ये तो, कितना सारे रोग होते डॉक्टर भी सब बोल सकते शायद मुझे मालूम नहीं बहुत रोग है और छोटा बड़ा दर्द होते हैं तो ये सब सहाना कठिन है तुरंतु संभव है यदि हम समझते किश् में, में नहीं हूं ईश्वरीय क्षणिक है कुछ दिन के बाद उसका मरण होगा जितने भी हम विटामिन खाते है या योग भी हम कहते हैं प्राणायाम कहते हैं या जो चीज के पास जाते और यज्ञ बनाते हैं जिससे हमारा चिड़ायु होगा तो एक दिन आएगा जिसमें हम राम नाम सत्य है सुनेंगे राम नाम सत्य है शमशान समय आए राम नाम सत्य है लोग बोलते लो, अच्छा हो शमशान जाने के पहले राम नाम सत्य है कहना क्योंकि हम नहीं कहते इसलिए ओ राम नाम सत्य ही है लेकिन हम इस सोचिक में वापस आते है तो समझना चाहिए कृष्ण कृष्ण नाम राम राम सत्य है और सब कुछ जो इस भौतिक संसार में असत है, है। इसलिए सब कुछ जो चलते इस भौतिक संसार में तो उससे उदासीन होना चाहिए इसका मतलब नहीं है कि हम किसी भी जिम्मेदार नहीं लगे ऐसा नहीं है कि यदि आप गृहस्थी हो हम बोलते सब कुछ छोड़ दो संयासी बन जाओ हम ऐसे नहीं बोलते जो भी कर्तव्य है उसको पालन करो लेकिन मन में समझना कि इस भौतिक संसार और सब कुछ जो इसके अंदर में है यही सब अनित्य अस्थाई क्षणिक है और कृष्णा भगवान वही सनातन है मैं भी सनातन हूँ वही महान है मैं छोटा हूँ और इसलिए इस भौतिक संसार में इस सभी प्रकार के सुख और दुख के बीच यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की दया से हम भगवान के पास जाएंगे इसलिए अगला श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रसंग में और भी कहते हैं यंग हीना व्यथन थे पुरुष पुरुषां सभा समुख सुखम धीरम सौम्यथाय थे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और उन दोनों में समभाव व्यक्त है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है तो अर्जुन मुक्ति के बारे में नहीं सोचा अर्जुन का प्रस्ताव था कि कैसे मैं सुखी होंगे लड़ाई यदि मैं लड़ाई करूंगा तो सुखी नहीं होगा इसलिए मुझे लड़ाई को छोड़ना है आजों का प्रस्ताव था परंतु श्री कृष्ण आजों को कहते हैं सुख और दुख का विचार छोदो समझ लो कि इस भौतिक सुख और दुख के साथ आपका कुछ भी संबंध नहीं है तुम्हारा संबंध है मेरे साथ और इसलिए भौतिक सुख भौतिक दुख दोनों में समभाव होना चाहिए सदैव समझ लो कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना भगवान कृष्ण इस मुक्ति शब्द इस भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन की इच्छा नहीं थी मुक्त होना परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम्हारा प्रस्ताव गलत है मैं तुमको को वास्तव राष्ट्र देखता हूँ तुम भौतिक सुख चाहते हो और मैं थुंग ऐसे राष्ट्र देखता हूं जिससे वो क्षणिक तथा कथित भौतिक सुख से और विशाल सुंदर पूर्ण सुख मिलेंगे इस सुख के लिए प्रयास करो मुक्त बन जाओ संसार जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्या दुःख होते उससे मुक्त हो जाओ कैसे मुक्त कैसे मुक्ति प्राप्त होते हैं? तो इस भौतिक संसार से उदासीन होना चाहिए मतलब वो सुख और दुख जो आते हैं जाते आते जाते जाते हैं, तो उससे उदासीन होना चाहिए इसका मतलब क्या है सुख में दुख में कृष्ण सेवन करना चाहिए जो भी स्थिति हम में हो हरे कृष्ण कहना चाहिए और सुखी रहना चाहिए और इस प्रकार हम मुक्ति के लिए योग्य होंगे वास्तव में वो मुक्ति का मतलब है कृष्ण भक्ति वास्तव मुक्ति है कृष्ण भक्ति में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे यदि हम धन मन धन वचन सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में आप करते हैं तो हम जीवन मुक्त कहते हैं इस जीवन में भी हम मुक्त हैं हम संसार बंधन से मुक्त होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि सुख होते दुख होते है लेकिन इसमें में, में मेरा कुछ संबंध नहीं है तो ऐसे सुखी होना चाहिए आध्यात्मिक स्तर पर समझना चाहिए क्या सत्य है क्या मिथ्या है क्या है क्या असत है, है इसके बारे में श्री कृष्ण और भी बोले नासित ना विद्यु भावो ना भावो विद्यु थे छत्दाशियों ने यह निष्काश निकाला है कि असत भूतिक सूर्य कथो तो कई चेयर स्थाय नहीं है किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहते है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्काश निकला है तो मंच ने चाहिए सत्य क्या है और असत क्या है सत्य क्या है भगवान आत्मा और असत क्या है भौतिक प्रकृति जिससे इस भौतिक शरीर घटित थे तो मैं इस शरीर नहीं हूं इसको समझना चाहिए बहुत साधन है इसको समझना परंतु माया का प्रभाव से हम नहीं समझते अहम ब्रह्मी मई आध्यात्मिक हूं मई भौतिक नहीं हूँ तो जो आध्यात्मिक है सनातन है उसका फायदा और विनाश कभी भी नहीं होते हैं और जो असा जो भौतिक है उसका फायदा होते है नाश होते हैं नई आत्मा हो नई सनातन हो नई कृष्णा का दास हो तो यही सब समझना चाहिए तो इसके बारे में सब जीते भगवान कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं तो यही बात सार अंश है कि मैं कृष्ण का दास हूं मेरा वास्तव संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ इसलिए मेरे एक ही कव है फंत है समझना कि कृष्ण भक्ति करना चाहिए सुख आएगा दुख आएगा सुख जाएगा दुख जाएगा जो भी होते हैं मुझे कृष्ण भक्ति करना है सुखाई तो से कृष्ण भक्ति करना वो भी बहुत सारा इस युग में विशेषकर हरिनाम के द्वारा हरे नाम हरे नाम एक ही उपाय है प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण नाम है विशेषकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यदि हम सदैव मुसे मन ही हरे कृष्णा महामंत्र जागते रहते हैं हम भौतिक सुख और दुख दोनों से उदासीन होंगे और हम सदैव कृष्णा प्रेम सागर में डूब जाएंगे हरे कृष्णा